आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, सुनते रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम और पच्चीस नवंबर 2016 को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर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 आप सुन रेडियो नाइन फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सागर जी हैं जो आईटी कंपनी से रिलेट करते हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए आप सभी की तरफ से सागर जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम Thank you for this opportunity for being part of 90.4 FM. अगर जी मैं ये जानना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शक भी आपको पहली बार सुन रहे हैं मैं एक कंपनी चलाता हूँ कॉल नेमा बिफोटेक तो वो हम लोग वी आर स्पेशन टू आई टी सर्विसज हम लोगों लो, के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है वो आई टी सोल्यूशन दे के उनको ईज करते हैं हमारे एक आई टी प्रोडक्ट है कॉल चैटोंग वो उसमें हम लोग आपके कम्युनिकेशन जो इंट्राउंड कंपनी कम्युनिकेशन है आजकल जो लोग ई या व्हाट्सएप या फेसबुक से कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है आपको हजारों करोड़ों ईमेल आते हैं व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं पर्सनल मैसेजेस दोस्तों के मैसेजेस तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो हम लोग ने एक टूल बनाया कॉल चैटांग को जहाँ आपका कम्युनिकेशन ईजी होगा मोर प्रोडक्टिव होगा तो आपका टाइम बचेगा एफिशेंटली आप ऑर्गेइजेशन में काम कर सकते हो सागर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और एक चीज़ बहुत ज़रूरी आज सोसाइटी में क्योंकि जो जनरल चीज़ें हैं जैसे फेसबुक ट्विटर ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें भी आता है जिनके हमारे काम नहीं होता है लेकिन आप क्या आई डी बनाया है तो उसको ओपन करना ही पड़ता है तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को देगा और शायद वो अपने पर्सनलाइज इसको काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है इन फ्यूचर इसके लिए बहुत लोग लाइक करेंगे और इस और मैं जानना चाहूँगा आप इस फील्ड में कैसे आए आई टी सेक्टर में कैसे आपका जुड़ना हुआ किन के द्वारा आपको मोटिवेशन मिला उसके बाद तो जब मैं टेंथ में था ऑब्वियसली अच्छे परसेंटेज आए तो पूरा तो तो जनरल ट्रेंड होता है कि साइंस ले लिया जाए तो साइंस में मेरे को बायो तो पहले से पसंद नहीं था तो मैंने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया था कंप्यूटर साइंस उसके बाद नेचुरल मूव था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ तो इस हिसाब से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा तो बाद में मैंने आईटी सेक्टर में जॉब भी किया बिफोर स्टार्टिंग माय ओन कंपनी तो इस हिसाब से आईटी सेक्टर से मैं जुड़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट तो 10 साल हो गए अभी और सागर जी आपके परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके साथ में तो आ, मेरे मॉम डैड है मेरे डैड का खुद का बिजनेस है इंटू स्टेनलेस स्टील मोम गृहिणी है माई वाइफ एज एन आर्किटेक्ट है है उसमें काम करती है, है वो। yes. आप अपने मम्मी के लिए कोई गाना अगर करना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम से तो कौन सा गाना आप मम्मी को डेडिकेट करना चाहिए वैसे तो बहुत सारे गा, गाने हैं तो वैसे ऐसे इमिजिएटली तो कोई याद नहीं आएगा बट आ, आ, वो मतलब एक है कि जब वो मैं गाना सुनता हूँ मेरा नन्ना है तू मेरा सूरज है तू वो काफी अच्छा लगता है और वो माँ बेटे के रिश्तों को काफी रिलेट करता है सागर जी चलिए ये गीत सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ सागर जी हैं सुनते रहो मस्त That it has. नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सागर जी हैं जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके बारे में जान रहे हैं तो मैं अभी जानना चाहूंगा सागर जी आपसे कि इन फ्यूचर आप किस तरह का कार्य और करना चाहते हैं आपके मन में किस कर, किस तरह के जो तो प्लानिंग्स है आई सेक्टर में कुछ हटके होना चाहिए तो आ, मुझे लगता है कि आ, आई सेक्टर में मेरा विजन है कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते जाए जिससे लोगों की लाइफ इजी हो और प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल तो इसलिए हम लोग साइस मॉडल पे काम करते हैं जिसमें स्टार्टिंग में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो इंडिया में बहुत सारी आईटी कंपनीज़ है जॉइंट आईटी कंपनीज कम्पनीज है बहुत सारे लोग सर्विसेज करते हैं लेकिन एक ज़रूरी है अभी इंडियन आई सेक्टर को टूवर्ड्स प्रोडक्ट मूव करना प्रोडक्ट इज द फ्यूचर इन आई तो बहुत ही अच्छी बात है एक तो थोड़ा सा हट के आप चीज़ों को करने जा रहे हैं आई सेक्टर में और लगता है आगे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसमें जैसे कि आईटी सेक्टर में काफ़ी लोग जो हैं एक सोच बना के रखते हैं कि भाई आई आईटी सेक्टर में जाएगा ना 24 घंटा बिजी हो जाएगा तेरे तो को फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्या ये बात सच है नहीं तो, ये बहुत सारे में होता है ऑफ कोर्स ये एक्चुअली क्या होते हैं आईटी टी सेक्टर्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आ, साल से लेके पाँच साल दस साल तक चलते हैं बीच में बीच में रिलीजीज होती है तो जब रिलीजीज डिप्लॉयमेंट्स होते हैं तब थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ता है वीकेंड पर भी आना पड़ता है बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि चौबीसों घंटे बिजी रहेगा आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी इंटैक्ट रहता है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से कार्य तो है काम तो बढ़ता ही है लेकिन फिर आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है लेकिन कुछ समय के बाद आप उसमें से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद तो आप रिलैक्स हो सकते हैं और अपना जो पर्सनल काम है वो भी कर सकते हैं तो आपकी अच्छी बात आपने बताया और चलिए सागर जी जाते जाते मैं कहूँगा कि अपने लाइफ में जब भी बहुत सारा मुश्किल यानी जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव आ जाता है टेंशन आ जाता है तो आप कैसे अपने आप को टेंशन को कैसे मैंटेन करते हैं मैं एक क्रिकेट का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ <laughs> और स्पेशली सचिन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और काफ़ी वीडियोस देखता हूँ स्पेशली 2011 वर्ल्ड कप जो 2007 वर्ल्ड कप ये जो जीते थे और बहुत सारे सचिन के जो सेंचुरीज है वो मैं देखता हूँ तो ये सब देख के मेरे को फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो इस हिसाब से मैं करता हूँ अपने आप को रिलीज़ और फ्री करता हूँ क्रिकेट इज माय सेवियर इन स्ट्रेस सागर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव आता है तो आप यूट्यूब पे जाके पॉजिटिव जो वीडियोस हैं जैसे सचिन तेंदुलकर को आप बहुत लाइक करते हैं क्रिकेट आपका पसंदीदा गेम है तो इसीलिए आप उसके जो मोटिवेशनल क्लिप्स हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको एक फिर से ऊर्जा मिल जाता है और आप फिर से वापस स्टेबल होकर काम करना शुरू कर देते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज या संदेश एक संदेश है कि आई uh, मीन I mean, अभी uh, देश इज मूविंग टूवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी आईटी का बहुत uh, फर्क पढ़ने पर, uh, आईटी से बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा है चीजें थिंग्स आर नॉट है सभी चीज़ बैंक अकाउंट्स में जा रहा है तो या वी आर मूविंग इन द गुड पॉजिटिव डिडेक्शन माई मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर ने टफ डिसीजनज लिए हैं उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए एंड सी द पॉजिटिव्स ऑफ इट एंड इग्नोर द नेगेटिव ऑफ़ इट बिकॉज लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होने वाला है सबको सागर जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और जिस तरह से भारत सरकार जो है अपना काम कर रही है और हम सभी को उसके साथ मिलकर काम करना है ताकि हमारा भारत देश फिर से एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने आ जाए और इसके लिए हम सभी को समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन हो रहा है जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अपने को भी बदलना होगा तब जाके हम उन चीज़ों को देख पाएंगे या कर पाएंगे तो सागर जी हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू तो चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही और आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ बातें जो है सागर जी की अच्छी लगी होगी तो मैं चाहूँगा कि उसमें से एक कोई भी बात जो आपको अच्छी लगी हो उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और खुश रहें सदा मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सागर जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कर रहो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 मैं चल कर मोहब्बत का एक आशिया बना दे जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते महकती रहेंगी फूलों की कलिया कलिया महकती रहेंगी यूल मैं पहरा बिठाते अगर आसमा तक मेरे हाथ जाते हम की खुशबू पर की खुशबू आशियाला बनाते अगर तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदी से राहें सजाते पदमों में तेरे सितारे बिछाते तो